प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला विविध जिज्ञासा बालक को माता उत्पन्न करती है पालन पोषण इत्यादि भी करती है और बालक को कोई पूछे कि किससे पुत्र हो किसके पुत्र हो तो वो कह पिता का नाम बताता है ऐसा क्यों समाधान यह बात प्रसिद्ध है कि क्रिया तो शक्ति ही करती है पर नाम शक्तिमान का होता है अग्नि की दाहिका शक्ति वस्तु को जलाती है पर लोग कहते हैं अग्नि ने जलाया यह इसलिए कि शक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानते हैं वह जो कुछ भी करती है शक्तिमान के आश्रित होकर ही करती है इस प्रकार शक्ति का एक एक त्याग ही समझना चाहिए कि वह सब कुछ करते हुए भी अपनी पहचान प्रकट नहीं करती माता को भी शक्ति रूपा ही समझना चाहिए और यह उसका विलक्षण त्याग है कि बालक को उत्पन्न वह करती है पालन पोषण भी वही करती है पर पहचान उसकी न होकर पिता की होती है जिज्ञासा भारतवासियों के स्वाभिमान का जागरण कैसे हो समाधान यदि कोई भारतवासियों के स्वाभिमान को देखना चाहता है तो उसे विचार करना चाहिए कि उसका अपना जीवन वैसा है कि नहीं जैसा वह दूसरों का बनाना चाहता है उसे पहले अपने जीवन का निर्माण करना पड़ेगा क्योंकि केवल भाषणबाजी से यह काम होने वाला नहीं है जब वह अपने जीवन का वैसा निर्माण कर लेगा तो समझो उसका भारतवासियों के स्वाभिमान जागरण में बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा क्योंकि उसको अंदर से यह विश्वास हो जाएगा कि आज भी भारत का व्यक्ति अपने स्वाभिमान का निर्माण कर सकता है नहीं तो आप वाणी से किसी को उपदेश करेंगे तो सुनने वाला भी उपदेश करना सीख लेगा पर जीवन का प्रचार तो जीवन से ही हो, होता है एक एक व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है ऐसे समाज में जो भी आएगा उसको उस समाज के अनुसार बनना ही पड़ेगा इसलिए मेरे विचार में तो पहले बहुत आगे का न सोचकर अपने जीवन का ही निर्माण करें, फिर आगे की समस्या का समाधान हो जाएगा कल्पायुष्याम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुष्याम भारत भूजयो वरम क्षणन मर्तेन कृतम मनस्विन क्षण संयांत भयम पदम परे आगवत जहाँ कल्प पर्यंत दिव्य भोगों को भोग कर फिर संसार में लौटना पड़ता है ऐसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति की अपेक्षा भारत भूमि में एक क्षण की भी आयु प्राप्त करना श्रेष्ठ है इस भारत भूमि में बुद्धिमान पुरुष अपने मरण धर्मा शरीर से किए हुए कर्म भगवान को अर्पण करके एक क्षण में ही उनके अभय पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है हरि ओम दस पूर्णम